राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम गौतम बुद्ध बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि ओम मणि पद्महुम ओम ओम मणि पद्महुम पद्म ये क्या बोल रहे हैं दादाजी <laughs> ये तो तुम बताओ कि मैं क्या बोल रहा हूं मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये किसी धर्म की प्रार्थना है यह तो संस्कृत जैसी लग रही है जैन धर्म की है क्या क्यों राघव नहीं मनोज जैन प्रार्थना तो ऐसी नहीं होती वो तो मैं पहचानता हूं तो फिर यह कौन से धर्म की है दादाजी आप ही बताइए ना कैसी <laughs> अजीब बात है कि जो धर्म भारत में जन्मा भारत में पनपा और जहां से दूर-दूर के देशों तक फैला वही धर्म आज भारत में मुश्किल से पहचाना जाता है क्या यह धर्म भारत में ही शुरू हुआ था दादाजी हां इसी देश के एक महापुरुष ने इस धर्म का उपदेश दिया था आज भी यह श्रीलंका तिब्बत चीन बर्मा कंबोडिया जापान जैसे देशों में जीवित है बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं दादाजी हां ओम मणि पद्म हुम ये बौद्ध धर्म की ही प्रार्थना है मैं भगवान बुद्ध का सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश दूर-दूर तक फैलाने वाले बौद्ध धर्म की ही बात कर रहा हूं जानते हो भगवान बुद्ध कहां पैदा हुए थे सारनाथ में नहीं नहीं कपिलवस्तु में <laughs> नहीं मैं बताता हूं सारनाथ में उन्होंने अपने धर्म का पहला उपदेश दिया था कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन के वे पुत्र थे लेकिन उनका जन्म इन दोनों ही स्थानों पर नहीं हुआ था उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नाम की जगह पर जब उनका जन्म होने वाला था उस समय उनकी माता महामाया देवी लुम्बिनी वन में थी इसलिए उनका जन्म राजधानी कपिलवस्तु में ना होकर लुम्बिनी वन में हुआ उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया तब से उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी भी थीं उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा अच्छा दादा जी प्रजापति गौतमी उन्हें प्यार करती थी कि नहीं बेहद प्यार करती थी उन्होंने कभी सिद्धार्थ और नंद में कोई फर्क नहीं समझा बल्कि वो तो देवदत्त को भी वैसा ही प्यार करती थी दादाजी ये सिद्धार्थ नंद और देवदत्त कौन थे भाई सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का असली नाम था बुद्ध तो उन्हें इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त की थी ज्ञान प्राप्त किया था माता-पिता ने तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा था गौतम वंश का होने के कारण उन्हें गौतम और शाक्य जाति का होने के कारण शाक्य मुनि भी कहते हैं अच्छा हम राहनंद तो नंद जो था वो प्रजापति गौतमी का अपना बेटा था यानी सिद्धार्थ का मौसेरा भाई था में और देवदत हां देवदत देवदत सिध्धार्त का चचेरा भाई था कि दोनों करीब करीब बरा� ahead ही थे यह नहीं का थोड़ा सही अंतर था दोन हूने मैं लेकिन सबहत कि जव्यवीन आस्मान का अंतर सिधार्थ शान्त सौम्य दयालू और देवदत चंचल क्रोधी और उदंड मतलब ये कि मनोज तुम देवदत्त हो <laughs> अच्छा तो राघव तुम कौन से बड़े गौतम बुद्ध हो अरे अभी मैं गौतम बुद्ध कैसे हो सकता हूं अभी तो मैं सिद्धार्थ हूं जब पूरा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तब शायद बुद्ध भी हो जाऊं <laughs> <laughs> अरे रे राघव मनोज भाई झगड़ा मत करो सिद्धार्थ की बात नहीं सुननी क्या हां हां दादाजी सुनाइए ना हां दादाजी <laughs> अम भाई आ, जिस तरह तुम लोग हॉकी बैडमिंटन क्रिकेट खेलते हो ना उसी तरह सिद्धार्थ और देवदत्त के समय के बच्चे शिकार खेलते थे तीर तलवार चलाते थे निशानेबाजी करते थे पर उस समय भी सिद्धार्थ को निरीह पशु पक्षियों की हत्या बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी एक बार की बात है सिध्धार्द बगीचे में टहल रहे थे कैसा सुन्दर त्रिशे है घने पेड़ों की चाया चारों ओर बिखरे फूलों की सुगंद बक्षियों का मधूर कल रहू और इसके बीच ये सुन्दर जील जील के ऊपर तेरते हुए हंसों की छाया इन्हें देखकर ऐसा लगता है <laughs> मानो जल के अंदर भी इनकी जैसे हंस छुपे हुए है कैसे कैसे कोई इतने सुन्दर जीवों को मारता है क्या इनहें पीड़ नहीं होती क्या इनका रात नहीं बहता अरे ओह निर्दयी एक ही बाण से कैसे इस हंस के दोनों पंख बीन दिए नाना बाण तो मैं भी चला सकता हूं पर मेरे हाथ कभी नहीं ये पशु पक्षियों का जीवन नष्ट करने को नहीं उड़ते ओह हां मित्र नन मुझे ऐसी डरी हुई आंखों से मत देखो मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं आह आह मैं तो तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं बस आह नन थोड़ी सी पीड़ा और सह लो मैं तुम्हारा यह बाण अभी खींचकर निकाल देता हूं। आ, आ, आ, आ लो निकल गया। अब इस रक्त को भी धो डालते हैं। आहा हां पानी पियोगे? लो मेरी अंजलि से पानी पियो। हां अरे इस हंस को मैंने मारा है सिद्धार्थ यह मेरा शिकार है मुझे दे दो डरो मत बंधु लो और पानी पी लो हां पियो बस अब नहीं पीना आ, अच्छा तो अब यहीं मेरी गोद में विश्राम कर लो हां ऐसे सुना नहीं तुमने मैं कहता हूं मेरा हंस मुझे वापस दो तुम्हारा तुम्हारा कैसे है देवदत्त मेरा इसलिए है इसे मैंने अपने बाण से मारा है देख लो इस बाण पर मेरा नाम लिखा है कि नहीं <laughs> हां देवदत्त इस बाण पर तुम्हारा ही नाम लिखा है लेकिन यह हंस इस बाण से मारा नहीं यह मेरे पास आया और मैंने इसे बचाया है मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है मैं यह सब नहीं जानता तुम सीधी तरह से मेरा शिकार मुझे दे दो नहीं तो मैं ताशुद्धोदन से तुम्हारी शिकायत करूंगा <laughs> अवश्य करो देवदत्त तात से कहना कि तुमने इस हंस को मारा था और मैंने इसे बचाया है अब वे ही इस बात का कर निर्णय करें कि हंस मारने वाले का है या बचाने वाले का जाहिर है राजा शुद्धोदन ने हंस सिद्धार्थ को ही दे दिया क्योंकि सचमुच मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है फिर क्या हुआ दादाजी फिर दोनों राजकुमार बड़े हो गए सुंदर सुशिक्षित वीर फिर सिद्धार्थ का विवाह यशोदरा से हो गया अच्छा यशोदरा परम सुंदरी थी बाद में शाक्य कुमार उससे विवाह करना चाहते थे इसलिए उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया इसमें घुर दौर रत की दौर तीर अंदाजी मल युद्ध और ऐसी ही कई प्रतियोगताय रखी गई थी भैसे धार्त ने सभी प्रतियोगताय जीत कर यशोद्रा से विवा किया देखा कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ राहुल लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बीच सिद्धार्थ का मन नहीं लगता था क्यों दादा जी भाई उन्हें बराबर लगता रहता था जैसे उन्हें कहीं और जाना है कुछ और करना है इसी बीच उन्होंने पहली बार एक बूढ़े एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा अरे बूढ़े बीमार और मरे हुए व्यक्ति को पहली बार देखा उससे पहले क्या कभी उन्होंने किसी बूढ़े या बीमार को नहीं देखा था हां बात सुनने में अजीब जरूर लगती है पर है सच असल में सिद्धार्थ के जन्म के समय एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने राजा शुद्धोदन को बताया था कि उनका पुत्र या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी अच्छा जब राजा ने देखा कि बचपन से ही सिद्धार्थ दूसरों के दुख से बेहद दुखी हो जाते थे तो उन्होंने ऐसा प्रबंध कर दिया कि उन्हें दुख पहुंचाने वाली कोई बात ना हो इसीलिए राजकुमार सिद्धार्थ को केवल राजकुमार की सुख सुविधाओं में ही पाला गया कभी दुख तकलीफ बीमारी बुढ़ापे का नाम भी उनके सामने नहीं लिया जाता था इसीलिए जब उन्होंने पहली बार इन सबको देखा और उन्हें मालूम हुआ कि हर आदमी इसी तरह बूढ़ा होता है और मर जाता है तब उन्होंने निश्चय किया कि वे संसार के इन दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता जरूर खोजेंगे और यह सोचकर वे घर छोड़कर चले गए उन्होंने बहुत से गुरुओं से बातें की बहुत जगह भटक के लेकिन कहीं संतोष नहीं हुआ तब क्या हुआ भाई तब एक दिन सिद्धार्थ गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक संसार के दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक वहां से नहीं उठेंगे और सचमुच वहां बैठे-बैठे ही बैठे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब से उस स्थान को बोध गया उस पेड़ को बोधि वृक्ष और सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा अच्छा फिर गौतम बुद्ध ने स्वयं जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे संसार के सब लोगों की भलाई में लगाने के लिए उन्होंने सारनाथ जाकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया साधारण भाषा में कहें तो धर्म के पहिये को घुमाया यानी धर्म का प्रारंभ किया या धर्म का पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध के धर्म को बौद्ध धर्म कहते हैं दादाजी बुद्ध ने क्या ज्ञान प्राप्त किया भाई गौतम बुद्ध ने जाना कि यह संसार दुखमय है अगर किसी तरह से दुखी प्राणियों का दुख दूर किया जा सके तो जरूर करो सब पर दया करो सब से प्रेम करो कभी किसी जीव की हत्या ना करो चोरी ना करो लालच ना करो सदा सच बोलो यही बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं और देवदत्त का क्या हुआ दादाजी वो फिर कभी बुद्ध से मिला या नहीं मिला और उनके धर्म में दीक्षित भी हुआ लेकिन तब भी उसके मन से बैर की भावना दूर नहीं हुई अच्छा हां एक बार उसने मगध के राजा आजात शत्रु को उकसाकर भगवान बुद्ध को कुचलने के लिए एक बहुत बड़ा मतवाला हाथी भेजा लोगों ने भगवान से कहा भगवान इस रास्ते से ना जाइए इधर एक मतवाला हाथी सबको कुचलता हुआ चला आ रहा है जानते हो इस पर भगवान बुद्ध ने क्या जवाब दिया क्या दादा जी <laughs> उन्होंने कहा जब मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो मेरा क्यों कुछ बिगाड़ेगा और सच में उनके सामने आते ही वो हाथी बिल्कुल शांत हो गया उन्हें कुचलने के बजाय उसने अपनी सूंड से उन्हें प्रणाम किया तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा सुनो भिक्षु क्रोध से क्रोध, क्रोध शांत नहीं होता बैर से बैर शांत नहीं, नहीं होता क्रोध, क्रोध को अक्रोध से जी दो बैर, बैर को अवैर से जी दो गौतम बुद्ध अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉक्टर शुभा शर्मा कलाकार सुरेंद्र सेठी यमन कौशिक हेमन्त हुरा मनीश दत और प्रवीन शर्मा विशे संयोजन स्वर्णा गुप्ता ध्वन्यांकन आर्सी मंचंदा और भूशन गजभिये क्रस्तुत करता वंदना निगम परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा